शिवपुराण कोटि रुद्र सीता एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा अरे सब प्रकार के नरसों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को पूर्वक धारण करना चाहिए यह सभी चक्रों में उत्तम है दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधिपूर्वक इस सहस्त्र नाम स्त्रोत्र का सौ बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है यह उत्तम स्त्रोत्र रोग का नाशक विद्या और धन देने वाला संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्त्रोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है सिद्धि उससे दूर नहीं रहती उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है इसमें संशय नहीं है सूर्य कहते हैं मुनीश्वरों ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्रीहरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यानपूर्वक इस स्त्रोत्र का पाठ करने लगे उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के बाप को हर लेने वाला है अब और क्या सुनना चाहते हो